अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं द्वितीय खंड में सातवें मंत्र का अवशिष्ट भाष्य पर विचार होना है पूर्वार्ध जो सातवें मंत्र का है उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है उत्तरार्ध हैं कर्माणी विज्ञानमयच्चात्मा परे अव्ये सर्व एकी भवंती इसके व्याख्यान रूप भाष्य का प्रारंभ है यानी च मुमुक्षुना कृतानि कर्माणि इत्यादि से इस भाष्य का विचार हम लोगों को करना है तो ये कहा गया कि जो प्रत्येक जीव की अलग अलग भूत अविद्या है सब जीवों की उपाधि अविद्या एक ही नहीं है अलग अलग है जिस जीव को ब्रह्मज्ञान होता है उसकी अविद्या निवृत्त तो होती है तो उसके अविद्या रूपी कारण के निवृत्त होने से उसका कार्यभूत ब्रह्मज्ञानी के अविद्या का कार्यभूत जो भी हैं वह ब्रह्मज्ञान से निवृत्त होता है बाकी जीवों की अविद्या रहती है उनके लिए फिर उनके अपने अपने अविद्या का कार्यभूत संसार बना रहता है तो ब्रह्मज्ञानी का जब प्रारब्ध भोग करके समाप्त होगा तो शरीर छूटेगा उस समय बाकी सब जो उपाधियाँ हैं उसके अपने उपाधिभूत अविद्या की कार्य रूपा वे सब समाप्त हो जाएगी समाप्त होने का अर्थ है जैसे नदी समुद्र में मिल करके समाप्त होती है का अर्थ है समुद्र रूप बन जाती है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का भी ये सब ब्रह्म रूप हो जाएगा इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कर्मा विज्ञानमश्चात् परे अब्बे अब्ये सर्वेती इसकी व्याख्या भाष्य में है कि मुमुक्षुना कृतानि कर्माणि अप्रवृत्त फलानि प्रवृत्त प्रवृत्तफला उपभोगे न्षीय तो उत्तरार्थ में जो पहला पद है कर्माणी इसका अर्थ कर रहे हैं कौन से कर्म ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने पर ब्रह्म में विलीन होंगे ब्रह्म से एकीभूत होंगे तो कहते जो अज्ञान अवस्था में ब्रह्मज्ञानी कर चुका है पहले लेकिन फल भोग नहीं पाया ऐसे संचित कर्म और इस जन्म में हुए क्रियामान कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय हो गया तो ये अविद्या के निवृत्त होने से निवृत्त होने वाले जो कर्म है वे कर्म होंगे संचित कर्म और क्रियमाण कर्म इसलिए कर्माणि इस प्रथम पद से लेना उत्तरार्ध में संचित कर्मा और कर्म और क्रियमाण कर्म इसलिए लिखा भाष्य में भस्कर भगवान ने कि यानी च मुमुख सुना कृतानी कर्माणी अप्रवृत्त फलानि। अप्रवृत्त फलानि ये कर्माणि का विशेषण है यानी जिन कर्मों को पहले किया है लेकिन फल भोगा नहीं है जिन कर्मों का ऐसे कर्म वे संचित कर्म उन कर्मों का भी जब ब्रह्मज्ञानी का शरीर शांत होता है तो ब्रह्म में एक ही भाव होता है ये कहा जा रहा है प्रारब्ध कर्म को क्यों नहीं ले रहे हो तो उसका उत्तर देते हुए भाषकर भगवान ने लिखा प्रवृत्त फला उपभोगे नहीं व जो प्रवृत्त फल कर्म है उनका तो फलोपभोग से ही क्षय होता है समापन हो जाता है निवृत्ति हो जाती है इसलिए जिनका फलोपभोग नहीं हो पाया लेकिन किए हैं अज्ञान अवस्था में तो उन्हीं कर्मों का ग्रहण यहां पर कर्माणी शब्द से करना है इस प्रकार कर्माणी पदार्थ संचित कर्मरूप बता करके अविज्ञानमय पदार्थ बताया जा रहा है कर्माणि के बाद में मूल में आता है विज्ञानमयश्च आत्मा तो विज्ञान में आत्मा को बताया जा रहा विज्ञान है, विज्ञान है विज्ञान में आत्मा है भोक्ता प्रमाता कहो भोक्ता कहो कर्ता कहो जीव कहो ये विज्ञान में आत्मा है वो भी कब तक हैं विज्ञान में आत्मा है भोक्ता जीव जब तक उसकी उपाधि है और उपाधि का तो अब क्षय होना है क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के शरीर को टिकाने वाला प्रारब्ध भी भोग करके समाप्त हो चुका है तो शरीर नहीं रहेगा सूक्ष्म शरीर भी अपने अपने कारणों में सूक्ष्म शरीर अंतर्गत तत्व तो भी होंगे कर्म भी समाप्त होगा तो ब्रह्मज्ञानी की कोई उपाधि न रहने से वो जो उपाधि के कारण जिसे भोक्ता कहा जा रहा था विज्ञान में कहा जा रहा था जीव कहा जा रहा था वह भी अब जीव रूप से नहीं रहेगा अभी तो उसका जो बिना उपाधि के स्वरूप है उस रूप से अवस्थित होगा वो है निर्विशेष ब्रह्म भाव इसलिए विज्ञान में आत्मा से तो लिया जा रहा है सोपाधिक तुम पदार्थ वह उपाधि के छूट जाने पर निर्विशेष ब्रह्म भाव रूप अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित होता है ये एक ही भाव होना है ब्रह्म के साथ इसे दिखाने के लिए विज्ञानमयश्चात्मा ये प्रतिग्रहण किया और विज्ञानमय पदार्थ बताया जा रहा है अविद्यात बुद्धिदि उपाधिम तो अविद्या यानी अपनी उपाधिभूत जो अविद्या और उस अविद्या का कृत यानि कार्य जो उसकी उपाधिभूत बुद्धियाधि है वे हैं अविद्याकृत बुद्धियादि है, है उपाधि जिसकी जीव भाव में उपाधि है जिसकी उसे कहा गया अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधि वह विज्ञान में आत्मा है बुद्ध्यादि उपाधि से युक्त चिदाभास वही भोक्ता है उसे ही जीव कहा जाता है वही तव पद का वाचार्थ है और साक्षी उससे अलग है शोधित्व अर्थ वो निरूपाधिक है इसलिए कहते हैं उसे आत्मत्वन मत्वा आत्मा हैं साक्षी तो जो साभास बुद्धि है जिसे विज्ञान में कहा जाता है साभास बुद्धि का अर्थ है, है आत्मा के प्रतिबिंब से युक्त बुद्धि जैसे दर्पण के सामने खड़े मनुष्य के प्रतिबिंब से युक्त दर्पण वो है ऐसे ही चेतन आत्मा के प्रतिबिंब चिदाभास से युक्त जो बुद्धियादि उसे कहा जाता है विज्ञानमय शब्द का अर्थ वो है जीव वो है भोक्ता और उस साभास बुद्धि को ही यानी विज्ञानमय को ही वो अनात्मा है और उसे ही आत्मा मानना अज्ञानवशात तो कहते हैं कि बुद्धियादि उपाधि आत्मत्वेना न मत्वा उसे साक्षी समझना उसे ही वास्तविक आत्मा समझना समझ करके कैसे समझा तो कहते जैसे पृथ्वी में अनेक गड्ढे हैं बारिश हुई है उन गड्ढों में बारिश का पानी जम गया है और फिर बादल चलेगा बरस करके और सूर्य मध्यान्न में उन गड्ढों में जमे हुए जल में प्रतिबिंबित होता है तो वो जो सूर्य का प्रतिबिंब है जल में तो जल के साथ सूर्य के प्रतिबिंब का तादात्म्य हो जाता है और माना जाता है कि जल में सूर्य का प्रवेश हुआ और जब तक जलादि रूप प्रतिबिंब है तब जलादि है तब तक सूर्य का उसमें प्रतिबिंब है तो माना जाता है आकाशस्थ तो सूर्य का पृथ्वी में प्रवेश उस पृथ्वीगत जल में प्रवेश देश माना जाता ऐसे ही ये जो अविद्याकृत उपाधि है जलस्थानीय बुद्धियादि और गड्ढा स्थानीय ये शरीर इसी में है जलस्थानीय बुद्धियादि और उनमें प्रतिबिंब है चेतन का सूर्य सूर्य के, के प्रतिबिंब स्थानीय और उस प्रतिबिंब रूप से प्रवेश इस शरीर में किसका आत्मा का इसलिए ये कहा जा रहा है कि अविद्याकृत बुद्धियादि उपाधिम आत्मवन मत्वा देह भेदेशु प्रविष्ट ऐसा अनु करना कि अलग अलग शरीरों में वो प्रविष्ट हुआ चैतनात्मा चिदाभास रूप से इसे समझाने के लिए उदाहरण है जलादिशु सू, सूर्यादि प्रतिबिंबवत इह। तो जैसे पृथ्वी में जमे हुए पानी में सूर्य का प्रवेश होता है प्रतिबिंबात्मना ऐसे ही अलग अलग शरीरों में एक ही चेतन आत्मा का उन शरीरस्थ अविद्या के कार्य बुद्ध्यादि में आभास होना प्रतिबिंबित होना ये प्रवेश है तो प्रतिबिंबवत इह प्रविष्टो देह भेदेशु और शरीरों में क्यों प्रविष्ट हुआ भोगायतन शरीरों में तो वो जो भोग प्रतिबिंब है साभाष बुद्धि जिसे विज्ञान में आत्मा कहा जा रहा है वही तो भोगता है और वह शरीर में आया भोगायतन में अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करने के लिए पूर्व में किए हुए जो कर्म हैं फलोन्मुख हुए यानी प्रारब्ध बन करके आए हुए उन प्रारब्ध रूप कर्मों का फलोपभोग करने के लिए अलग अलग शरीरों में उप्रविष्ट हुआ है इसलिए कहते हैं कर्म नाम तत्फलार्थवात्त जो कर्म है वे तत्फलार्थ में तत्शब्द का अर्थ है वो विज्ञानमय आत्मा भोक्ता जीव उसी के फल के लिए ही तो है का अर्थ है ये साभास बुद्धि रूप विज्ञानमय ही भोक्ता है कर्म नाम का अर्थ निकलेगा ये विज्ञानमय भोक्ता होने से भोगायतन शरीरों में प्रविष्ट हुआ और साक्षी चेतन का आत्मा में प्रवेश तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविष्ट इत्यादि श्रुतियाँ जो सृष्टा आत्मा हैं उसका प्रवेश बताती है ना शरीर में सृष्टा तो अभोक्ता है संसार को बनाने वाला परमात्मा तो अभोक्ता है और उसका प्रवेश बता रही है तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत में श्रुति जो सृष्टा है वही शरीर में प्रविष्ट हुआ ये बताया जा रहा है तो सृष्टा का स्वतः प्रवेश नहीं है ये विज्ञानमय के साथ ही उसका प्रवेश है प्रतिबिंबात्म ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि सह तेन विज्ञानमय न आत्मना तो जो विज्ञान में आत्मा है यानी भोक्ता है उसके साथ ही भोजयिता यानी भोग कराने वाला भोक्ता जो जीव है उसके कर्मों का ठीक ठीक फलोपभोग कराने वाला अंतर्यामी के रूप में उस भोक्ता के साथ ही शरीर में प्रविष्ट हुआ वो अकेला नहीं प्रविष्ट हुआ वह तो जीवों को उनके कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए अंतर्यामी के रूप में स्थित है ईश्वर सर्वभूता ऋद्धेश अर्जुन ठति भ्रमेण सर्वूतानी यंत्रूढ़ा माया के अनुसार यदि भोक्ता नहीं है तो उसका कोई प्रवेश भी सोता नहीं माना जाएगा इस दृष्टि से लिखा कि सह विज्ञान वज्ञान आत्मना तो विज्ञान में आत्मा के साथ ही साक्षी का यानि अंतर्यामी का प्रवेश है उसका कोई अलग से प्रवेश नहीं अतो विज्ञानमयो विज्ञान प्राय विज्ञानमय विज्ञान में, में विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि और मैठ प्रत्यय का अर्थ है प्राचुर्य तो विज्ञान में का अर्थ है विज्ञान यानी बुद्धि प्रचुर और वो प्राचुर्य क्या होगा प्राधान्य इसलिए बुद्धि प्रधान ये दिखाने के लिए विज्ञान में शब्द का अर्थ कर दिया विज्ञान प्राय वो जैसे बुद्धि होगी ऐसा ही दिखता है जैसे जैसा जल होगा ऐसा ही जलस्थ प्रतिबिम्ब दिखता है जल मलिन है तो प्रतिबिम्ब भी मलिन दिखता है सूर्य का जल साफ है तो प्रतिबिम्ब भी साफ दिखता है जल हिल रहा है तो प्रतिबिम्ब भी हिलता हुआ दिखता है इसलिए श्रुति ने कहा ध्या ये कि वह सामानस सन उभो लोको अनुसंरती ध्याती वेलायती आत्मा स्वत न तो ध्यान करता है न तो कहीं चंचल है विक्षिप्त तो भी नहीं है विक्षेप भी नहीं है उसमें समाहितता और विक्षेप रहित है आत्मा स्वतः लेकिन बुद्धि यदि समाहित हो जाए ध्यान में एकाग्र हो जाए तो मान लेता है कि इस समय मैं एकाग्र हू समाहित हूं ध्यान करता हुआ सा अपने आप को मानता है बुद्धि की एकाग्रता का अपने में आरोप करता है और बुद्धि चंचल है अस्थिर है तो मान लेता है कि मैं अस्थिर हूं बुद्धिया ने पूरा अंतकरण और अंतकरण में यदि विकार आया क्रोधादि तो मान लेता है मैं क्रुद्ध हूँ अंतकरण में मोह है तो मान लेता मैं मूढ़ हूँ तो जैसा जैसी उसकी उपाधि वैसा ही वो है इसलिए उसे विज्ञान में कहा गया विज्ञान शब्द का अर्थ है बुद्धि बुद्धि है न अंतकरण और प्रत्यय का अर्थ है प्राय प्राचुरय तो बुद्धि प्रधान जैसी व्यवहार अवस्था में जैसी उसकी उपाधिभूत बुद्धि होगी वैसा ही वो दिखता है ये कौन भोक्ता जीव ऐसा दिखेगा और जब इसकी उपाधि भूता बुद्धि समाप्त हो जाती है तो फिर ये आत्मा क्या होगा भोक्ता? तो वह जैसे पृथ्वी में गड्ढे में जमा हुआ जल गर्मी में सूख जाता है तो जल के सूख जाने पर प्रतिबिंब कहाँ गया सूर्य का जलस्त जो प्रतिबिंब था वो बिंब रूप जो सूर्य है उसी में जाकर के अवस्थित हुआ वो सूर्य ही था जल रूपी उपाधि के कारण सूर्य से अलग सा दिख रहा था तो जैसे उपाधि जलादि का उच्छेद हुआ तो प्रतिबिंब बिंब रूप हो गया ऐसे बुद्धि रूप उपाधि के शांत हो जाने पर उस बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जो विज्ञान में आत्मा है जीव है वह बिंब रूप जो ब्रह्म है उसमें अवस्थित होगा इसलिए कहा कि अतो विज्ञान मयो विज्ञान विज्ञाना आगे कहते हैं कि तर्मा तो विज्ञानमच आत्मा उपाधि अन्पये सति पर अनेंते अक्षये ब्रह्मणी आकाश आकाशकजरे अमृते अभ पूे अणपरे अपूे अनपरे अनंतरे अबा्ये अद्वये शिवे शाते सर्वे भवंती। तो विज्ञान विज्ञानम पदार्थत अ तो विज्ञान प्रायः विज्ञानायातक कर्माणि पदार्थ बताया संचित कर्म विज्ञानमय पदार्थ हुआ बुद्धि प्राह बुद्धि प्रधान चैतन्य जीव अब इन दोनों का भी प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर छूट छूट जाता है और शरीर छूटते ही ये सब के सब ब्रह्म में एक ही भूत होते हैं विज्ञान में जो जीव था वो भी और कर्म भी ये कहा जा रहा है तो ते ये ते ये ते एते अने कर्माणि और विज्ञान में आत्मा और पूर्व में बताई गई सब उपाधियां तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्म से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं रहती ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं बाधित हो जाते हैं जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प रस्सी से अलग कहीं पर भी नहीं होते हैं रस्सी रूप ही से अवस्थित हो जाते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में तो ये सब का सब कल्पित है ना और वह अधिष्ठानभूत ब्रह्म मात्र रूप हो जाता है जब ब्रह्मज्ञ का शरीर शांत होता है तो वह अद्वैत ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है उसे बताने के लिए कहते हैं कि विज्ञानमयश्च आत्मा उपाधि अपनए सति तो विज्ञान में कि उपाधि है विज्ञान शब्दित बुद्धि और उस बुद्धि का अपने हो जाने पर अपने कहते हैं निवृत्ति को क्षय को समाप्ति को तो बुद्धि का क्षय हो गया समाप्त हो गई बुद्धि उसका कारणभूत अविद्या के समाप्त हो जाने से उपाधि समाप्त हुई तो उपहित तो जो प्रतिबिंब रूप जीव है वो कहा जाएगा तो कहते हैं परे अव्य तो जो पर परमात्मा है और वह अव्यय है का अर्थ है निर्विकार है व्य शब्द का तो अर्थ होता है विकारी विकार युक्त अव्यय का अर्थ है विकार रहित निर्विकार परमात्मा वह अंतहीन है इसलिए अनंत और अक्षय से बताया जा रहा अपक्षय रूप जो पंचम विकार अनंत से बताया गया अंतिमविकार विनाश और अक्षय से बताया जा रहा है पंचमविकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति तो अपक्षय रहित हैं परमात्मा और विनाश रहित भी है इसलिए अनंत अक्षये या अनंत इसमें अंत शब्द से लीजिए कार्य को फल को तो अनंत है अंत शब्द का अर्थ परिच्छेद भी होता है तो जो त्रिविध परिच्छेद होता है देश काल वस्तुकृत परिच्छेद उससे रहित अपरिचिन्न अनंत शब्द का अर्थ निकलेगा अपरिछिन्न अव्य अर्थ है निर्विकार तो निर्विकार और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न अपक्षयर रहित तो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में ये की भवंती के साथ अन्वय करना ऐसे ब्रह्म में यह ब रूप बिंबरू, प्रतिबिंब रूप जीव एकीभूत होता है वो ब्रह्म कैसा है तो आकाशकल्पे तो आकाश है व्यापक अपरिछिन्न ऐसे आकाश के तरह जो अपरिछिन्न है व्यापक है और अजय का मतलब जन्म रहित है जो और जरा से रहित है जो वर्धते से जो बताया गया था विकार और अमृत इसमें अंतिम विकार मरण मृत शब्द से लेना अमृत का अर्थ है उस मरण रूप विकार से रहित और भय तथा भय हेतु से रहित भय होता है भय का कारण है द्वैत दर्शन द्वितीयाद वै भवती और ये अभय हैं का अर्थ हैं द्वैत रहित हैं और अपूर्वे पूर्व का अर्थ होता है कारण और अविद्यम पूर्व यश तत्व का अर्थ है जिसका कोई कारण नहीं है अनादि है कारण रहित है और अपर होता है कार्य अनपर का अर्थ है कार्य रहित अपूर्व से तो बताया जो किसी का कार्य नहीं है और अनपरे से बताया जा रहा जिसका कोई कार्य नहीं है यानी जो न किसी का कार्य है न किसी का कारण है कार्य कारण से रहित अपूर्वे से कार्य विलक्षण बताया गया कार्य का कारण हुआ करता है कार्य हुआ करता सपूर्व कार्य और अपूर्व है जो कार्य नहीं है वो और अपर सापर होता है कार्य से युक्त कारण और अनपर है कार्य रहित कार्यरहित का मतलब जो कारण भी नहीं है कार्य कारण विलक्षण और अंतर कहते हैं अभ्यंतर को अनंतर का अर्थ है जो अंदर भी नहीं है यानी जो अंदर होगा तो बाहर नहीं होगा तो देश से परिचिन्न हो जाएगा इसलिए अनंतरे का अर्थ है जो परिछिन्नता रूप आंतरत्व से रहित और अबाह्य का अर्थ है वो ऐसा नहीं कि बाहर है और अंदर नहीं है बाह्य कहते हैं बाहर जो स्थित है यानी है देश से परिचिन है तो ये अंदर बाहर भाव से रहित है आंतरत्व तो उसमें नहीं है और अद्वे अद्वय है और आनंद रूप है इसलिए शिवे और विक्षेप रहित हैं शांति ऐसा जो ब्रह्म वो निरूपाधिक ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है और उस निर्विशेष ब्रह्म में सर्वे एकी भवती अविशेषता गति ये सब जो भी मुक्त होते हैं वे निर्विशेष ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होते हैं वहाँ कोई भेद अतिशयता नहीं है सातिशयता नहीं है कि कोई ऊँचे आसन पर बैठ गया कोई नीचे आसन पर बैठ गया कोई ऐसा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी मुक्त होंगे वे सब के सब निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित हैं जो भी जलबिंदु समुद्र में मिलेगा वह समुद्र रूप से ही स्थित होगा तो ये की भवंति का अर्थ करते हैं अविशेषता गच्छन्ति विशेषता कहते हैं भेद को अविशेषता का अर्थ है अभेद ऐक्य अविशेषता गच्छन्ति यानी एक आपद्यंते ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं उपाधि के शांत होने पर जीव ब्रह्म से एकता को प्राप्त करते हैं ये जो कहा गया विज्ञान में यश्चात्मा परे अभ्य सर्व एक भवंती से इसे समझाने के लिए दो उदाहरण बताए जा रहे हैं पहला उदाहरण है जलादि आधार अपनये यूरिया सूर्यादि सूर्य एक ही भवती एक आपद्य इन दो पदों का औ इधर अनुवर्तन लिया है तो कहते हैं इव यानी यथा जैसे पृथ्वी में जमा हुआ जलादी रूप जो आधार है प्रतिबिंब का उसका अपने हो जाने पर उसके शांत हो जाने पर सूर्यादि प्रतिबिंब उस जल में पड़े हुए जल सूख गया जल का अपनयन है जल का सूख जाना गर्मी में तो प्रतिबिंब कहा जाते हैं तो बिंब रूप जो सूर्य है उसके साथ एकता को प्राप्त करते हैं ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं जैसे ऐसे बुद्धियादि उपाधि के शांत होने पर जीव ब्रह्म से एकता को प्राप्त करते हैं एक उदाहरण हुआ दूसरा उदाहरण है घटादि अपनये इव आकाशे घटाद्याकाशा तो घटादि घटाद्याकाश के घटाकाश मठाकाश आदि की जो उपाधिया है घट मठादि इन घटादि उपाधि का अपनय हो जाने पर निवृत्ति हो जाने पर घटादि फूट गए उपाधि समाप्त हुई तो फिर उपहित जो घटादि आकाश घटाकाशादी हैं वे घटाकाशादी कहाँ जाते हैं तो महाकाश रूप हो जाते हैं महाकाश के साथ ऐक्य को प्राप्त करते हैं वो महाकाश रूप है ही उपाधि के कारण अलग से दिख रहे थे ऐसे प्रतिबिंब बिंबरूप ही हैं लेकिन उपाधि के कारण अलग सा दिख रहा था वह उपाधि शांत हो गई तो अलग सा दिखना भी समाप्त हो जाता है तो घटादि अपनये इव आकाशे घटाद्याकाशा तो घटाधि आकाश शांत हो जाते हैं जैसे वो आकाश के महाकाश के साथ एक होते हैं घटादी आदि उपाधि के न होने पर मूल मंत्र में ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने पर जो ब्रह्म रूप से अवस्थित होना है उसे समझाया जा रहा है नदियों के दृष्टांत से नदी समुद्र के दृष्टांत से अष्टम मंत्र में इसलिए मंत्र का उच्चारण कर लें यथानद्य छंदमा समुद्रे अस्तंगी नाम रूपे विहाय था विद्वाम विमुक्त परातर पुषमुपैति दिव्य तो नदी समुद्र का दृष्टांत है कि यथा शंदमा नद्य समुद्रे नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तंगना तो यानी बहती हुई चंदन कहते हैं बहने को तो छंदमा का अर्थ है बहती हुई नदियों का विशेषण है नद्य बहुवचन है तो बहती हुई नदियाँ गंगा यमुना आदि जो बहती हुई नदियां हैं वे समुद्रे यानी समुद्र प्राप्य नाम रूपे विहाय अस्तंग गंती तो अपना जो समुद्र से मिलने के पहले नाम रूप यानि आकार है, ये है जल के उपाधि नदियों का आकार और नदियों का नाम इन दोनों को माना जाता है जल रूप जो नदियां हैं उनकी उपाधि वास्तविक तो उनका स्वरूप है जल तत्व समुद्र से लेना है जल तत्व को तो ये गंगा नर्मदा आदि जब तक नाम है और उनका अपना आकार है तो जल तत्व एक होने पर भी गंगा जी का जल नर्मदा जी का जल जलत्व रूपेन देखा जाए पंचभूतों में जो जल तत्व है वो जल तत्व ही है ना गंगा जी में बहने वाला जल भी नर्मदा में सिंधु कावेरी आदि में बहने वाला जल वो जल तत्व ही है जल नाम का भूत है और समुद्र में जो जल है वो भी जल ही है लेकिन जब तक उनका नाम और आकार है एक निश्चित स्थान से बह रहा है तब तक वह जल तत्व स्वरूपतः अलग अलग न होने पर भी अलग अलग सा दिखता है और जैसे ही नाम रूपात्मक उपाधि समुद्र को प्राप्त करते ही नाम रूपात्मक उपाधि छूट जाती है नाम रूपे विहाय फिर समुद्र समुद्रे अस्तंग तो समुद्र में वे अस्त हो जाती हैं का मतलब जलात्मना अवस्थित होती है समुद्रात्मना ही अवस्थित होती हैं उस समय उस तत्व को मात्र समुद्र इस एक ही नाम से कहा जाता है गंगा नर्मदा सिंधु आदि नाम नहीं रहते उस समय उनके समुद्र समुद्र का अर्थ है एक तत्व जल तत्व तो जल तत्वात्मना वे अवस्थित हो गए अपने वास्तविक स्वरूप से अवस्थित हो गई नदियां जैसे उन्हें अपने वास्तविक रूप से अवस्थित होने के लिए उपाधिभूत नाम रूप को छोड़ना पड़ता है उपाधिभूत नाम रूप जब तक रहेगा तो जल तत्व होने पर भी जल से अलग से दिखेंगे वे नदियाँ अलग से दिखेगी ऐसे ही कहते हैं तथा विद्वान यानी नदियों के तरह ही विद्वान भी ब्रह्मज्ञ भी जो उसकी उपाधिभूत ये सोलह कलाएं हैं कहो या नाम रूप है कहो नाम रूप शब्द से लेना है उसकी उपाधिभूत सोलह कलाए तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त तो ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होते ही फिर उपाधि जो नाम रूप है उसमें से आत्मभाव रूप जो भ्रांति है आत्मा अभिमान रूप भ्रांति छूट जाती है तो यही नाम रूप से मुक्त होना है इसमें से अभिमान को हटाना और नाम रूप से विमुक्त हुआ विद्वान पर जो पुरुष हैं दिव्य दिव्य पुरुष उसे प्राप्त करता है परात इस पंचम्त पर शब्द से तो लेना जो महत तत्व से पर है अव्यक्त मुंडक उपनिषद में दो अक्षर बताए हैं एक सापेक्ष पर अक्षर है और एक निरपेक्ष पराक्षर है उस सापेक्ष पराक्षर अक्षर है गीता के पंद्रह अध्याय में बताया गया अक्षर पुरुष सापेक्ष अक्षर और अक्षर पुरुष है कार्य रूप उपाधि कारण रूप उपाधि को कहा जाता है अक्षर पुरुष कूटस्थ अक्षर उच्चतान और कूटस्थ है अव्याकृत माया तो परात परम इसमें परात शब्द से जो माया रूप कारण उपाधि है उसे लेना उस अक्षर को लेना वह अपने कार्य महद की अपेक्षा पर है कार्य कारण की अपेक्षा पर होता है तो माया अपने कार्य आकाश आदि की अपेक्षा पर है इसलिए उसे परात शब्द से कहा गया और उससे भी पर है पुरुष अव्यक्तात पुरुष पर और पुरुष से पर कौन है कहते पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति पुरुष से पर दूसरा कोई भी नहीं है वह पुरुष वो है पर पुरुष और दिव्य याने स्वयं प्रकाश पहले आया था दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सब आयाभ्यंतरोज अप्राणु हयमना शुभ्र ह्यक्षरा परत परा एक मंत्र पहले आया है उस मंत्र में वर्णित जो पुरुष है वो है दिव्याने स्वयं प्रकाश तो स्वयं प्रकाश कारण उपाधि से भी रहित तो जो पुरुष है चेतन है पूर्ण तत्व है उसे उपैती यानी आत्मना प्राप्तोती उपैती का अर्थ है प्राप्त प्राप्त करता है किस रूप से प्राप्त करता है तो भेदे नहीं आत्मना आत्मरूप से मय के रूप से जैसे ही उपाधि को छोड़ देता है उपाधि से विनिर्मुक्त होता है तो फिर वह निर्विशेष ब्रह्म को पर दिव्य पुरुष है निर्विशेष ब्रह्म उस निर्विशेष ब्रह्म को आत्म रूप से प्राप्त करता है यानी उसके एक ही भाव को प्राप्त करता है जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र का ऐक्य प्राप्त करती है ऐसे विद्वान भी नाम रूपात्मक उपाधि को छोड़ करके निर्विशेष ब्रह्म के ऐक्य को प्राप्त करता है ये तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम से बताया गया भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं